श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का अहेतुक प्रेम और नरेंद्र नाथ नरेंद्र नाथ कहाँ तक उच्चाधिकारी थे श्री रामकृष्ण देव के पास आने पर नरेंद्र को एकाएक जिस प्रकार के अद्भुत अनुभव हुए थे उन्हें सोचने पर बहुत विस्मित होना पड़ता है शास्त्र का कथन है अल्प शक्ति साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसे अलौकिक अनुभव बहुत दिनों के त्याग और तप से ही कदाचित उपस्थित होते हैं फिर किसी तरह एक बार उपस्थित होने से श्री गुरु के भीतर ईश्वर के प्रकाश की उपलब्धि करके वह मुक्त हो जाता है तथा पूर्ण रूप से उनके शरण में जाता है परंतु नरेंद्र ने वैसा नहीं किया यह कम विस्मय की बात नहीं है साथ ही इससे यह भी जाना जाता है कि वे स्वयं आध्यात्मिक जगत में कहाँ तक उच्च अधिकारी थे इतने उच्च आधार होने के कारण ही वे इन घटनाओं से भी अपने को भूल नहीं बैठे थे वर्णन संयत रहकर श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र तथा आचरण की परीक्षा एवं कारण निर्धारित करने में बहुत दिनों तक अपने को नियुक्त करने में समर्थ हुए थे किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि अभिभूत न होने और पूर्ण रूप से शरण न लेने पर भी इस समय वे श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे दूसरी ओर प्रथम भेंट के दिन से ही श्री राम कृष्ण देव भी नरेंद्र के प्रति एक प्रबल आकर्षण का अनुभव कर रहे थे अपरोक्ष विज्ञान संपन्न महानुभाव गुरु सुयोग्य शिष्य को देखते ही अपने सारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को उसके अंतर में उड़ेल देने के आग्रह से नानो अधीर हो उठे थे उस गंभीर आग्रह की था लेना संभव नहीं ऐसी स्वार्थ से रहित अहतुक अधीरता पूर्ण सत आत्माराम गुरुओं के अंतकरण में केवल दैवी प्रेरणा से ही उपस्थित होती है ऐसी प्रेरणा के कारण ही जगतगुरु महापुरुषगण उत्तम अधिकारी शिष्य को देखते ही उसे अभय ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराके उसे आप्तकाम तथा जीवन मुक्त कर देते हैं शास्त्र में इसे संभवी दीक्षा कहते हैं साम्भवी दीक्षा का विस्तृत विवरण गुरुभा उत्तराध चतुर्थ अध्याय में देखिए नरेंद्रनाथ जिस दिन अकेले दक्षिणेश्वर आए थे श्री रामकृष्ण देव उस दिन निश्चय ही उन्हें एकदम समाधिस्थ करके ब्रह्मज्ञ पदवी में आरूढ़ कराने के लिए प्रबल भाव से आकृष्ट हुए थे इस विषय में कोई संदेह नहीं क्योंकि उसके तीन चार साल बाद जब नरेंद्रनाथ पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव की शरण में आए थे और निर्विकल्प समाधि लाभ के लिए श्री राम देव से बराबर प्रार्थना कर रहे थे तब पूर्व घटना का उल्लेख कर श्री राम देव उनसे हम लोगों के सामने प्रायः कहा करते थे क्यों तू तो उस समय कहता था कि तेरे माँ बाप हैं उनकी सेवा करनी होगी फिर कभी कहते थे देख एक आदमी मरकर भूत हो गया बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण वह साथी का अभाव अनुभव कर रहा था अतः वह चारों ओर खोज करने लगा कोई कहीं मरा है सुनते ही वह वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा किंतु वह देखता कि मृत व्यक्ति गंगा जल के स्पर्श से अथवा किसी मंत्र के प्रभाव से उद्धार पाकर चला गया है इसलिए वह बहुत दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगता उस भूत को साथी ही नहीं मिला मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई तुझे देख कर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ बाप हैं फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला इस प्रकार उस दिन की घटना का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव प्रायः नरेंद्र के साथ हास प्रयास किया करते थे अस्तु समाधिस्थ होने का उपक्रम होते ही नरेंद्र के मन में भय का संचार देख श्री रामकृष्ण देव उस दिन जिस प्रकार निवृत्त हुए थे उसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं घटना वैसी होने से नरेंद्र के संबंध में इससे पहले श्री राम देव ने जो कुछ देखा और अनुभव किया था उस विषय में श्री रामकृष्ण देव को संदेह होना स्वाभाविक था हमारा अनुमान है इसी कारण उन्होंने नरेंद्र के तीसरे दिन दक्षिणेश्वर आने पर उन्हें अपने योग बल से अभिभूत करके उनके जीवन के संबंध में अनेक रहस्य की बातें उनसे जान ली थी और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ उन बातों की एकता देखकर वे निश्चिंत हो गए थे यदि हमारा यह अनुमान सत्य है तो समझना चाहिए कि नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने पर पूर्वोक्त दो दिनों में एक ही प्रकार की समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी दिखाई भी पड़ता है कि उन दो दिनों में उन्हें दो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव हुए थे